श्री मृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण श्री कृपा मूर्ति श्री श्रीमदरण स्वामी श्री के संस्थापक के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय साधन भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत भावभक्ति साधारण भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति वैधि भक्ति के चौसठ अंग उसमें हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी द्वारा चर्चित हुए हैं उन अंगों में हम अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे पिछला अंग जो हमने चर्चा किया था इसमें वो हम पहुंचे हैं अभी ये शरणापत्ति आखिर अंग हमने चर्चा तो किया। शरणापत्ति शरणापत्ति समाप्त हुआ। है उससे तुलसी की सेवा करना यहाँ तक समाप्त हुआ है और अभी शास्त्रों का श्रवण ये अंग पर पहुंचे हैं ओम अज्ञान ज्ञानांजन चक्षुन्मील तस्म श्रीगुदे नम श्रीचैतन्य येन भूतले स्वयं रूप कदम ददावंतिक वंदेहम श्रीगुरोपगुन्वैवांश्रीपाजात सह गण रघुनाथावत तम सावधुतं साइतम सवधूत पतिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिंदी अद्वैतनाथी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे यंग अंग को लेने से पहले पेटी में एक प्रश्न आया है उसको चर्चा कर लेते हैं। ग्रेन्स खा सकते हैं क्या स्प्राउटेड मतलब मूंग है या ऐसे चना है उसको गीला करके फिर एक बार गीला करते बारह घंटे उसके बाद ऊपर लटकाते हैं तो उसमें से अंकुरित हो जाते हैं इसलिए अंकुरित जो धन्य है अन्न है क्या उसको खा सकते हैं क्या ऐसा है उसमें अंकुर आने का यह अर्थ है कि उसके प्रत्येक कण में आत्मा है तो अंकुरित मूंग इत्यादि को खाना इसका सीधा उत्तर है हाँ खा सकते हैं भगवान को अर्पित होता है चैतन्य चरितमृत में इसका समाधान मिलता है चेतन पिस्टाम आता है तो इसलिए इसको खा सकते हैं ये सीधा उत्तर है बड़े समय पहले मुझे प्राप्त हुआ तो ये उसका उत्तर है अभी क्यों नहीं खा सकते उसका जो भी तर्क से आता हो तर्क हम जब हमको सीधा प्रमाण प्राप्त होता है फिर तर्क हमारा साइड में हो जाता है तब तक तर्क चलता है जो भी है जो भी जीव जीव से करके फिर भी खा सकते हैं वो तर्क सही है जब तक शास्त्र प्रमाण नहीं है तब तक तर्क लगाना ठीक है शास्त्र प्रमाण आने के बाद शास्त्र प्रमाण जीतता है आगे चौपनवांग अथा शास्त्र शास्त्रम पत्र समाख्यातम भक्ति तो शास्त्र के श्रवण के विषय में बात की तो सबसे पहले बताया कि शास्त्र जो यहाँ पे बात हो रही है वो जो भक्ति प्रतिपादक समा, समाख्या करता उसको यहां उसकी यहाँ पे बात हुई है के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति में भक्ति के अग्रसर में प्रकाश डालती है वो शास्त्र मानी जाती है शिल मध्वाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण महाभारत पुराण उपनिषद वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है स्कंद पुराण में आता है यथा स्का तु तो शास्त्राणी यशिवंती पठानी पठंती च कृष्ण जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक संजो रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है और सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है नारद मुनि के प्रति एक कथन है यस्य नारायणो नारद जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है श्रीमद भागवत बारह तेरह पंद्रह में कहा गया है तथा तो श्री भागवते द्वादेवदातारम हिशागवतमीष्यद्रमदृत्त नान्य रिव श्रीमद भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है जो व्यक्ति किसी ना किसी तरह श्रीमद भागवत के अध्ययन में अनुरक्त तो हो गया है उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई साथ नहीं आता दूसरे शब्द में जिस व्यक्ति ने श्रीमद भागवत के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है वह संसारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता ये जो श्लोक है श्रीमद भागवत का इस कॉमिक्स के लिए उपयोग कर सकते जैसे हम श्रीमद भागवत वेदांत सुख्या है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है तो उस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं कि वेदांत का सार है श्रीमद भागवत स्वयं बता रहा है वेदांत सारम ही। भागवतम ईष्यते श्री भागवतम ईष्यते तो इस तरह से ऐसे अलग अलग जो शास्त्र हैं, जो भक्ति प्रतिपादक हैं, जैसा हम अभी अध्ययन कर रहे हैं भक्तिरसा मृत सिंधु का ऐसे सभी जो शास्त्र हैं उसका नियमित श्रवण ये भक्ति का एक अंग है वैदिक वाई, विधि में वर्णाश्रम में लोग सामान्य लोग भी ऐसे शास्त्रों का श्रवण करते थे यथा रामायण है महाभारत है ऐसे सभी शास्त्रों का राज को खासकर रामायण बहुत श्रवण करते थे लोग को कथाएं होती थी और कथाएं सबको मुंह जबानी याद रहती थी क्योंकि बहुत सुने बचपन से लेकर के बुढ़े हुए तब तक सुनते ही रहते हैं महाभारत रामायण खासकर रामायण बहुत सुनते हैं और उनके जीवन में जो भी कुछ घटता है जहां कहीं भी सोच विचार करने का प्रश्न आता है कभी क्या किया जाए तो उनका समाधान वो लोग वो जो सब ब्राह्मण और महाभारत से जो भी कुछ याद है उनको उसके ऊपर निर्णय करते हैं उसके आधार पर निर्णय करते हैं कि हाँ अभी देखो इसमें ऐसा किया था तो हमको ऐसा करना चाहिए ऐसा तो कोई किसी खड़ी करता है तुम तो अधर्म की बात कर रहे हो ये लोग ऐसे नहीं है कि जो लोग बहुत शास्त्रविद है सामान्य लोग है इतने सामान्य लोग होते हुए भी वो लोग शास्त्र जानते कथा के माध्यम से उसके लिए उनको कोई संस्कृत पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है या एक साथ दूसरा भी कोई प्रकार का पंडित बनने की जरूरत नहीं है उड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको लेकिन श्रवन कर करके श्रवन कर करके कर बहुत सारी चीजें उनको पता रहती है हम शिला से भी सुन सुन करके काफी चीजें हमको पता होती है ये श्रवण का महात्म्या है बार बार सुनते हैं तो वस्तु याद रह जाती है और भक्ति शास्त्र से जब बार बार सुनते हैं तो भक्ति के सिद्धांत हृदयांगन हो जाते हैं। तो ये एक अंग है शास्त्रों का श्रवण पिरागे मथुरावास यथा आदि वरा है अभी मथुरा में जो वास महात्म आदि पुराण में से दिया है कुरते मूढ़ो रिम मूढ़ मोहिता मम माया वरा पुराण में मथुरा के आवश्यक मकानों की प्रशंसा पाई जाती है भगवान पृथ्वी के लोगों को से कहते हैं। जो व्यक्ति के के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति होता है, और निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोगों के सारे तीर्थ स्थान की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण स्मरण महिमागान वा दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है ये टिकट थोड़ा अंदर ले लीजिए पानी गिर रहा है बारिश आ रहा है आ खुर्सी है ना आसी नहीं आ रही है कुर्सी वो मुखी गई कुर्सी वही एंट्री पास क्या-क्या? ठीक ब्रह्मांडे तो सिद्धे ये त्रैलोक्य वर्तिवनाल पर तो मथुरा में मथुरावास मथुरा में रहना या मथुरा के प्रति आकर्षित होना वहां पर वास करने के प्रति ये उसकी महिमा है तो भक्तों को भी मथुरावास के लिए आकर्षित तो होना चाहिए अच्छा अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जहां पे मंदिर है भगवान की सेवा हो, के के हो रही है जो मंदिर है वो मथुरा है वो वृंदावन है उनमें कोई भेद नहीं है भगवान और उनके धाम में कोई भेद नहीं, नाम लीला नाम रूप गुण लीला धाम परिकर ये सब में कोई अंतर नहीं है इसलिए ऐसी जगह पे भी निवास करना ये है ये इच्छनीय है और मथुरा मंडल की अपनी तो महिमा है ही वो धाम है तीर्थ है गुरु महाराज की जो तो पुस्तक आएगी वैष्णव कल्चर एडुकेश एंड बिहेवियर उसमें तीर्थ के ऊपर एक पूरा अध्याय है और गुरु महाराज ने प्रवचन जो दिए हैं उसमें से तीर्थ के ऊपर लगभग 20 से 25 प्रवचन की श्रृंखला दी थी अभी अंग्रेजी में पिछले कोरोना में 20 से 25 तीर्थ के ऊपर प्रवचन है की श्रृंखला है पूरी विस्तार में तो गुरु महाराज बोल रहे कि तो मैं बस शुरू किया है बताने तो इतनी महिमा है मथुरावास की आजकल लोग मथुरा ट्रेन पकड़ के जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं मथुरा गए तो फिर वापस नहीं आना है पूरी जाते हैं वापस आ जाते दो दिन वृंदावन जाते दो दिन में वापस आ जाते ऐसा व्यक्ति मथुरा से आशक्त नहीं हुआ है वापस आ गए वापस आ गए मतलब अभी और कुछ भी है पहले लोग जाते थे तो जाते थे फिर आते नहीं है समय तो हो गया जीवन में गए मथुरावास और गए उसके बाद वापस नहीं आना हो गई बैटरी खत्म लगा दीजिए पावर हो सब और तो नहीं है चलो पावर नहीं। नहीं।, नहीं। पावर नहीं नहीं है कल कहीं क्या बंद करेंगे चालू करें समाप्त पावर नहीं है तो अभी कल इसको कंटिन्यू करेंगे आज तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी बैटरी समाप्त हो गई और पावर भी नहीं है अरे कृष्ण रूपा जय श्री गोस्वामी प्रूपा दिखी जय श्री भक्ति रसाम लाइए लग जाए तो लग जाए चलो हरे कृष्ण रखते हैं भगवान ने बैटरी भेज दी तो हमारी चर्चा चालू रह सकती है हम चर्चा कर रहे थे मथुरावास के विषय में और बात चल रही थी कि आजकल ट्रेन या फ्लाइट पकड़ करके मथुरा जाते हैं और कुछ दिन में वापस आ जाते हैं हर साल एक बार दो बार एक बार चक्कर लगा के आ जाते हैं प्रवचन है कि आप ट्रेन में बैठ करके पूरी नहीं जा सकते हो ऐसा करके प्रवचन है हिंदी में। पहले लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे तो पूरा जीवन तो कोई इतना नहीं जाएंगे फिर जब गए तो गए उसके बाद वापस नहीं आते हैं और ऐसे भाषा में इस प्रकार से मिलता था कहा गए आपके पिताजी वो तो उत्तर दिशा में चले गए उत्तर दिशा में चले जाना मतलब गए अभी। तो वहां पे जाकर के फिर वापस क्यों प्रचार करने के लिए आए तो आए बाकी बस तीर्थ स्थलों में यात्रा करते करते अंततः का जीवन समर्पित त्याग कर करते हैं। तो इस तरह का जीवन था पहले लोग में इस प्रकार से जाते थे तो और चल करके भी जाते थे या तो गाड, बैलगाड़ी में जाएंगे इस प्रकार से आज क्या है गाड़ी और सब है तो सब निकल लेते हैं लेकिन उससे क्या होता है की मनो में उसका महत्व तो बहुत घट जाता है मुंबई भी जाना हो तो ट्रेन में जाएंगे कलकत्ता भी ट्रेन में जाएंगे पूरी भी ट्रेन में जाएंगे तो वो एक सामान्य नगरी की तरफ हो गया उसका महत्व भी घट जाता है और जो सामान्य दिनों में ऐसे कुछ तीर्थाटन करना है तो आजू बाजू के कुछ तीर्थ होते हैं वहां पे भी भ्रमण करते हैं चल करके जैसे कोई जामनगर रह रहा है तो द्वारका जा करके आ गया बड़ोड़ा के आसपास रह रहा है तो डाकोर के आ गया ऐसे अलग अलग छोटे छोटे जगह होती है तो उस तरह से चल के चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, ऐसी चीज करते हैं, और बाकी रोज रोज के के की की, जो बात है, रोज के की, तो मंदिर नियमित रोज जाना है तो रोज मंदिर तो जाते ही भक्तों की सेवा करना थ वैष्णवा से की सेवा यथाद में आराधना विष्णुरारा, विष्णुराराधन परतरम देवी तृतीयाना समर्चनम सभी आराधनाओं में से विष्णु क्या आराधना परम है पद्म पुराण में वैष्णव या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं हे पार्वती पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है तथा तृतीय ज में तीव्रः भ्यस भागवत तीन सात ग्यारह में भी ऐसा ही कथन मिलता है मैं तीन सात उन्नीस में भी ऐसा ही कथन मिलता है मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है भक्तों की सेवा समस्त संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन प्रेम भक्ति उत्पन्न करने वाली उत्पन्न करती है स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन प्राप्त होता है खचक्रांकतनु शिदसाजली गोपीचंदनलिप्तांगो दृष्टेद पर शंख चक्र गा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है श्रीमद भागवत एक उन्नीस में भी ऐसा ही कथन मिलता है किं संस्मर शुद्ध भक्त के पास जाने उसके उनके चरण कमल छूने या उन्हें आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है यहां तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापो के स्मरण से ही स्मरण मात्र से ही मनुष्य अपने परिवार से शुद्ध हो जाता है तो फिर उसकी प्रत्यक्ष उनकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं आदि पुराणे ये में भक्त जना पार्थ नक्ता मत भक्ता नाम का हे पार्थ जो अपने को मेरा भक्त बताता है वो मेरा भक्त नहीं है जो अपने को मेरे भक्तों का भक्त बता रहता है असल में वही मेरा भक्त है कोई भी व्यक्ति भगवान के पास ये बैटरी भी खाली, बंद हो गया। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता है उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए इसलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रचना रथान में विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उदाहरण महान आचार्यों तथा भग, भगवत भक्तों के मान्य हैं। यावंती भगवत भक्त अंगानी कथितानी प्राय पावन की तथ भक्ता भक्ते रखी तो भगवान के भक्त की महिला उनकी सेवा इसकी इसका में यहाँ पे होंगे अलग अलग उदाहरणों से पांच जो मुख्य अंग हैं, उसमें से एक है वैष्णव सेवा नामक कीर्तन भागवत श्रवन इसमें वैष्णव सेवा लेकिन इसमें वैष्णव सेवा गिना जाना चाहिए साधु संघ साधु संघ बिना सेवा के होता नहीं है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बाद वैष्णव सेवा को छोड़ करके किसका निस्तार हुआ है वैष्णव सेवा तो उसके बिना निस्तार नहीं हो सकता है कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए वैष्णव का संग और उनकी सेवा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का संग करके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं मुक्ति प्राप्त हो सकती है लेकिन भक्ति तो मात्र और मात्र वैष्णव का संकट उनकी सेवा करके प्राप्त होती है इस विषय में इस विषय को श्रीमद भागवतम प्रसंस्कर में भूरी भूरी स्थापित किया गया है भूरी भूरी प्रशंसा करके कि जैसे वर्णन आता है कि भगवान की सेवा के प्रति उनकी कथा के प्रति रुचि कैसे बनेगी आता है क्या पुण्यतीर्थ निषेवना श्लोक वास्ु कथारुचि सहसा विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवना वासुदेव कथा रुचि विप्रा वासुदेवकुचिह पुण्यतीर्थ निषेपण शुश्रूषो शानसुदेव कथारुचि सियान महत्वया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवण जो सेवा करने के लिए उत्सुक है शुश्रूष शुश्रूषो हो शुश्रूष मतलब सेवा करने के लिए उत्सुक शुश्रुषो श्रद्धान से श्रद्धा से जो सेवा करने के लिए उत्सुक है उसकी वासुदेव कथा रुचि वासुदेव की कथा में रुचि हो जाती है कैसे महत्व के कारण महत्व या विप्रात पुण्य तीर्थ नि सेवनाथ क्योंकि जो महान लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं जो साधु हैं वो लोग स्वयं तीर्थ ही है तीर्थ है वो धाम चलते फिरते धाम है फिरतेदा पिता जैसे के बारे में बताते हैं युधिष्ठिर महाराज कि युद्धिदा भा, भागवता स्वयं तीर्थ भूता भा, छैन गदा पिता आपके जैसे जो महान भक्त है वो चलते तीर्थ तीर्थ हैं और जो तीर्थ तीर्थ हैं वो आप लोग उधर जाते हैं उसके कारण वो तीर्थ तीर्थ बनते हैं क्योंकि तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले ऐसे भक्त होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं जो जाकर के तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं वहां पे जाते हैं और तीर्थ स्थलों में जो लोग अपना पाप छोड़ कर के करके आए हैं उसको खुद लेकर के शुद्ध करते हैं तीर्थ स्थलों को तीर्थी कुरुंती तो ऐसे भक्त जो है तो वो क्योंकि पुण्य तीर्थ है उसके कारण उनकी सेवा मात्र से भक्ति प्राप्त होती अन्य भक्ति प्राप्त नहीं होती भगवत तो भगवत भक्त भक्त के संग मात्र से ही भक्ति प्राप्त होती उनकी सेवा से ही होती उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज स्थापित करते हैं कि महीया पाद रजोभिषेक निष्किंचनाम प्रतिस्तावि थम यद अर्थ हा ऐसे जो लोग हैं जो किसी भक्त नहीं बनते इन्होंने निश्चित कर लिया है कि मुझे भक्त नहीं बनना है गृह व्रत है ऐसे तो लोग की क्या गति है जब तक वो भक्त सेवा नहीं करते या उनके चरण की धुई अपने सिर पे नहीं लगाते हैं तब तक उनकी कोई गति नहीं है लेकिन भक्तों से तो उनको भक्ति कर पंचम संख्या सप्तम का है तो क्रमा वो तो प्रहलाद महाराज का है वा वा विमुक्ते ्रतामतो तमीश्रमण मतीर्न महत्वाम द्वारिता का भी ऐसा ही है, है वो ना, तो बोलते हैं कि महान भक्तों की जो रथ की तब लग तक ये प्रकट भी होता है तो इसलिए सभी भक्ति शास्त्रों में सभी भागवत समिति में भागवत महान सबसे मुख्य प्रमाण है तो उसमें वैष्णव सेवा को स्थापित किया गया है की वैष्णव सेवा महत्वपूर्ण है भगवान की सीधी सेवा बहुत लोग करते हैं लेकिन उससे इतना लाभ नहीं होता है यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है मेरा भक्त ऐसा करता है वो तो मेरा भक्त नहीं है जो मेरे भक्तों का भक्त अपने आप आपको बताता है वो वास्तव में मेरा भक्त है यहाँ पे भी यही लग रहा है बस पूजा ही अधिक आ पूजा अधिक आ मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से अधिक है तो ये कई जगह पे स्थापित हुआ है हम सोचते कि हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। हमारे जीवन का अध्यय क्या है भगवान के शुद्ध भक्त बनना नहीं, जीवन का का है भगवान के भग्त के भग्त के भग्त के भक्त भक्त भक्त भक्त भक्त बनना। उनका सेवक बनना ये हमारा जीवन का ध्यय होना चाहिए ये चीज यहाँ पे स्थापित करते हैं। इसलिए भक्तों का महत्व अति अति बहुत है बहुत है भक्तों का महात्म्य तो इसका अर्थ किंतु ये नहीं है कि भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भक्तों की सेवा अधिक है इसलिए भक्तों को कुछ ना कुछ करके प्रसन्न करो भगवान का कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि भक्तों की सेवा है भगवान की सेवा के बिना नहीं होती है इसलिए दोनों परस्पर हैं इसलिए समर कहा गया है वहां पर दोनों का साथ में अर्न केवल भक्तों की सेवा से भी कुछ नहीं होगा भक्त के पास आप जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए तो वो भगवान की सेवा में लगाएंगे भगवान की सेवा करो मेरी सेवा करो तो वो भगवान की सेवा में लगाते हो और भगवान के पास जाते हो तो भक्तों की सेवा में लगाते क्या अर्थ है कि भक्त के माध्यम से किन्तु भक्त का पद ऊपर है हमें मतलब सेवा करने में हमारी सेवा लेने में क्योंकि भगवान भक्त के माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार करते हैं इसलिए मध्य भक्त पूजा का है मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से अधिक है क्योंकि तो भगवान श्री पूजा स्वीकार नहीं करते हैं वो भक्त के माध्यम से ही सब पूजा स्वीकार करते हैं सीधा जाएंगे प्लास मार के फेंक देंगे उसमें कुछ होने वाला नहीं है ना तो योग्यता है नहीं भगवान सीधी सेवा स्वीकार करते है सीधे गए थे ये हमारे ये जो वर्णन आता है अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो सीधे गए थे दुर्गा मुनि भगवान के पास तो भगवान बोले मैं तो भगवान नहीं हूँ मैं तो भाई स्वराट नहीं हूँ मैं तो भक्तों के ऊपर आश्रित हूँ अभी आपको तो उधर ही जाना पड़ेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता प्रथम स्कम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है भगवान स्वराट है स्वतंत्र है और यहाँ पे मुनि को कह रहे हैं भगवान कि हम भक्त हो नहीं स्वतंत्र ममत मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मैं तो भक्त के पराधीन हूँ दुर्गाधी मुनि कहेंगे तो पहले श्लोक में तो भागवत ने यह दिखाया उल्टा चिटिंग हो गई धोखा दे दिया मुझे तो लगता था परम नहीं आपको ये नहीं बता इसलिए मैं परम नहीं हूं मैं अपने भक्त के पर और जब भक्त के पास जाते तो भक्त भी ये नहीं कहता हूं और भगवान की सेवा में लगते तो इसलिए क्योंकि भगवान भक्त के माध्यम से सेवा ग्रहण करते हैं इसलिए भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से ऊपर की नहीं जाते ठीक है आप विराम की जय श्री रूप गोस्वामी प्रूपा की जय श्री भक्ति असाम सिंह की जय गौरव